दुख दुख दुण। दुण। दुण। दुण। अब कह रहे हैं ये में वृत्तया, सारी वृत्तियां प्रमाण की, की, विकल्प की निद्रा की और स्मृति की ये सारी की सारी वृत्तियां या तो सुख देने वाली होती हैं, या दुख देने वाली होती है या मोह को पैदा करने वाली होती है ये सांसारिक दशक चर्चा चल रही है अब उसमें अक्लिष्ट भी आ जाएंगे तो उनका स्वरूप और ऊंचा हो जाएगा आगे बोलते हैं सुख दुख मोहों को तो क्लेशों के अंतर्गत व्याख्यान किया जाएगा आगे करेंगे सुख दुख मोह जब क्लेशों की व्याख्या करेंगे अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश वह इनका विस्तार से व्याख्यान किया जाए करने योग्य है उसमें समितना और बता रहे हैं सुख भोगने के पश्चात सुख अनुसई सुख और सुख साधन में जो आसक्ति होती है तृष्णा है लोभ इसका नाम राग है आगे भाष्य करेंगे इसका। सुख, सुख भोगने के पश्चात सुख और सुख साधन में तृष्णा लोभ ऐसा वहाँ पास मिलेगा तृष्णा लालसा लोभ इसका नाम राग है इसी प्रकार जिन पदार्थों से दुख मिला है कोई पत्थर लग गया किसी ने गलत वाक्य बोल दिया दुख और दुख के कारण में प्रति गो पढ़ा गया होगा विरोध की भावना मन्यु मारने का भाव जिघांसा उसको नष्ट कर देना उसको हानि पहुँचाना इस प्रकार का जो भाव है वो द्वेष कहलाता है और तीसरा मोह तो अब्या ही है कितने बड़ा मोह ही व्यक्ति है सारे मोह में चाहे वो धृतराष्ट्र आदि हो जितने भी मोह प्रधान लोग हैं सबके अंदर होता ही होता है मोह के अंदर व्यक्ति को अच्छे बोले का बोध नहीं हो पाता परिणाम क्या होगा क्या क्या हानि हो सकती नहीं सोच सकता वो मोहपुनर्विद्या मोहत्व तो विद्या ही है यहाँ तक पढ़ दिया है आपने एकता सर्वा वृत्त निरोधव्या ये सारी की सारी वृत्तियाँ समाधि लगाने के लिए रोकनी चाहिए सर्वा बहुचन में एकता वृत्त निरोधव्य निरोध करनी चाहिए आसाम निरोधे इन पांच वृत्तियों के निरोध होने पर तो संप्रज्ञात संप्रजात आरंभ हो जाएगी वितर्क विचार आनंद स्मृता वाली समाधि आरंभ हो जाएगी अथवा यदि सिद्ध हो चुका है तो फिर भगवती असम प्रज्ञातो आयती असम प्रजात तो समाधि हो जाएगी दोनों में वृत्तियाँ अनुरोध करनी है पहले तो संतार की वृत्तियाँ निरोध होंगी असम प्रज्ञात में सम्प्रजात के निरोध हो जाएंगी तो इन पांचों वृत्तियों को रोकना है और इनकी स्मृतियाँ भी रोकनी है उसका बहुत लंबी व्याख्या हो जाती इस प्रकार से प्रमाण की स्मृति आती हमको प्रत्यक्ष की अनुमान की आगम की उसको याद करते रहते हैं अनुमान की स्मृति नहीं उसकी विपर्य की वृत्ति भी हमको अंदर स्मृति आती रहती है विकल्प की विकल्प की भी आती है और निद्रा की स्मृति भी करते रहते हैं सुख से आए और पांचवा भाग है स्मृति की स्मृति भी होती है तो ये स्वामी जी जैसे जो अनुभूति विशेष नहीं किया हुँ. उसकी नहीं, नहीं आएंगा तो तो जैसे मैं वहां जाऊँगा ये करूंगा वो करूंगा ये प्रमाण वाली हो गई प्रमाण की ये स्मृति तो है प्रमाण के साथ में है प्रमाण होता है कि हमने काम करने है तो प्रमाण की भी स्मृति होती है तो प्रमाण के अंतर्गत आ जाएगा मैंने ये काम करना था ये काम नहीं किया ऐसा नहीं जैसे, वो के में बनाना। जैसे वो बना रहा के, मैं कल ये ये तो में, ये है तो इसको यह है तो स्मृति उठा रहा है भाग्य के नहीं आगे के लिए जो वो स्मृति बना रहे स्मृति सकते न प्रमाण उसमें क्या आएगा ना अनुभव किए को याद करना है यह तो अनुभव किया नहीं है जो तुम्हारी प्लानिंग है योजना बन रही थी ठीक है ना ये हमारी भी कहते हैं वो कुछ बनाने के लिए पहले भवन बनाते हैं तो अपना वो फाउंडेशन आदि बनाते रहते हैं ना ये अपना होता है स्मृति का स्वरूप भी नहीं है स्मृति है अनुभव की को याद करना वो स्मृति है तो इसको सो? वैसे होता तो है। ऐसा होता है तो हमारा ये सामान्य व्यवहार में हम योजना बना रहे योजना हमारी प्लानिंग से है ये करना वो करना ये करना स्मृति नहीं है हाँ कल को मैंने ये वाला काम प्लानिंग योजना बनाई थी और उसको आज मैंने पूरा करना है ये कल की योजना की स्मृति है ठीक है कल योजना बनाई थी ये काम करना था उस योजना की स्मृति है अन्यथा सिद्धांत ही बनेगा अनुभव किए विषय को न भूल पाना ये स्मृति वैसे इस प्रकार की जैसे घसेना तो तो तो बनाना तो इसमें यदि शुद्ध रूप वाला है तो प्रमाण में लाएंगे यदि अशुद्ध वाला है जो भ्रांति वाला है वो विपर्य में आएगा इसे विपर्य व्यक्ति कल्पना करता है ये सुख मिलेगा वो सुख मिलेगा जो चार वाला है वो विपर्य में चला जाएगा से दूसरा वाला प्रमाण में ले लेंगे हमको जानकारी करनी है प्रमाण में सत्य जानकारी है सत्य सत्य योजना बनानी है और सारा अज्ञान वाला है यदि मैंने ऐसी कोठी बना ली तो सुख मिलेगा वो विपरीय वाला भी चला जाएगा यदि मैंने ऐसा कर लिया तो घर को ये मिल जाएगा वो विपर्य के अंदर जाएगा प्रमाण में सत्य विज्ञान प्राप्त करना तीनों से जैसे योजना बनाना जैसे जैसे यो है, ज़िए तो ज़िए है, है स्मृति से ज्यादा याद कर रहे थे मैं उनको मिलना चाहता हूँ उनसे कुछ व्यवहार करना है और वही व्यक्ति आप सामने से आ गए मैं आपको तो याद कर रहा था आप ही को याद कर रहा था वो स्मृतिक स्मृति ये ऐसे बन जाएगा जिसको याद कर रहे थे वो वही सामने आ गया तो स्मृति की स्मृति भी होती इसलिए आप पढ़ा गया ना ये पांचों के अनुभव से होती हैं तो कितना बड़ा क्षेत्र हो गया स्मृति का बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया इसको रोकना बहुत जरूरी होता है तो यहाँ बता दिया कि सारी वृत्तियाँ निरोध करने योग्य हैं यदि पाँच वृत्तियाँ रोक ली तो समाधि आरम्भ हो जाएगी संप्रचात व संप्रचात अब रोकना कितना बड़ा या फिर की चोटी को चढ़ना है पाँच वृत्तियों को बुद्धिपूर्वक देर तक रोक लेना कुछ सेकंड बाद अलग है अधिकार आधे घंटा रोक लेना, रोक लेना। बहुत बहुत है। उसके पहले लिए... चारों वृत्ति स्म... स्म... स्म... पहले... पहले नहीं स्मृति भी अपने आप बनती है ना अनुभव वाले को स्मृति बन जाएंगे आपकी बात ठीक है पहले चार को करेगा फिर स्मृति बनाएगा स्मृति की स्मृति भी कर लेगा योजना बनाना स्वामी जी इसको किसी में रखें सत्य योजना को हम प्रमाण में कर लेंगे सत्य योजना को प्रमाण में लाएंगे यदि अशुद्ध वाली है तो भी विपर्य के अंदर कर लेंगे भी विपर्य की कल्पना चलती रहती है जितनी योजना बनाते किस लिए करते हैं संसार का सुख मिलेगा धन यीर्ति मिलेगी वो सारा विपर्य का क्षेत्र है तो विपर्य बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है परमात्मा को छोड़ के विद्या को छोड़ के किसी को भी आप सुख का साधन बनाओगे ना वो सब विपर्य में जाएगा भवन भोज जितनी भी चीज़ें दुनिया भर की हैं हाँ विद्या कुछ इसलिए भगवान का गुण है इसलिए विद्या पढ़ने में बढ़ाने में सबको उत्साह करना चाहिए खूब पढ़ना पढ़ाने ब्रह्म देखो दिवाली का दिवस है लोग अपना फटाके चला रहे हैं कोई माल बेच रहा अपना पैसा कमा रहे हैं हम परमात्मा की व्यवस्था शास्त्र पढ़ रहे हैं दिवाली के दिन में महर्षि ने विद्या पढ़ने की व्यवस्था दी है कितना बड़ा ऋषि में ग्रंथ पढ़ रहे हैं ये हमारा निश्रेष का साधन बनता है इसको इसको पढ़ करके भी यदि लोग कमाना, लो कमा सकते हैं वो फिर विपर्य में चला जाएगा इसको पढ़ा करके धन कमाएंगे नाम कमाएंगे यश कमाएंगे सुख मिलेगा विपर्य में चला जाएगा तो परमात्मा और परमात्मा का विज्ञान जो जितना है इसके साथ अपने आप को जोड़ना यही हमारे उन्नति का प्रमुख आधार बनता है तो जी हाँ तो सुरक्षा के लिए वो आ, तो सब साधन में आ गया तो सुख भी तो एक सुख सुख है नहीं क्या है कि सुख सुख से लेना है दूसरा वाला अर्थात उपासना करेंगे शांति से करेंगे ये वहां कुटिया बना करके जिसका सुख लेना है वो हो गया यहां रह के योगाभ्यास करेंगे विद्या पढ़ेंगे मौसम के प्रभाव से बचेंगे इसको साधन में दिया जाएगा कई लोग इसलिए बनाते ना दिखाने के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे कुछ जीने के लिए भी जो भवन होना चाहिए वस्त्र होने चाहिए ये सुरक्षा रक्ष के लिए ये दृष्टि बदल गई और दिखाने के लिए तो कितना बढ़ा लो अब कमरा एक लाख में बन जाता है एक कमरे में दस दस लाख लगा देते हैं कमरे में ऐसा कमरा बना देते हैं तो वो तो दुरुपयोग धन का हो गया उनका उतना परिग्रह हो गया उतने परिग्रह से उनकी जो आगे यात्रा करनी पड़ेगी ना वाले अध्यात्म की उतना उनको देरी लगेगी तो व्यक्ति ऐसे सोचता है कि मैंने जब इतना लम्बा मार्ग तय करना है तो बाधा के अधिक इकट्ठे करूँ आगे तो बाधा हटानी पड़ेगी तो जितने कम से गुजारा होता इसलिए अपरिग्रह बनाया गया है अनावश्यक और हानिकारक वस्तु और विचार तोड़ लिए गए हैं वस्तुओं का बढ़ाना भी परिग्रह है और विचार तो बहुत अधिक होते हैं विचार तो निरंतर हमारे मन में इतने से कोंते रहते हैं बिजली की तरह तो ये मनोविज्ञान का दर्शन है इसको देखते जाओ तो पता चलेगा कि ये ऋषि लोग कहाँ जा सोचते थे कितना ऊँचा उनका ज्ञान विज्ञान था कितने अपरिग्रही होते थे जंगलों में रहते थे कंदमूल फल मिल जाते थे गाय जिनके पास हुआ करती थी जवारी का प्रयोग कर लेते थे न ऐसे दिवालियाँ बनाई जाती थी पहले इतना सारा बिगाड़ होता था खूब यज्ञ कराते थे खूब यज्ञ होता था वजन की शुद्धि के लिए पशुओं की सुरक्षा होती थी ये सारे पर्व देखा जाए तो संतुलन बनाने के लिए ऋतु बदल रही है शरीरकार और बात का संतुलन रहे इसलिए खूब ही करो लोग खूब धन बढ़ा लो और खूब बीमार हो जाओ सारा प्रदूषण इतना फैल गया देखो जहाँ तक आ रहा है आगम आगम गमन गमन बहुत बढ़ गया है सड़कों में जगह ही नहीं चलने के लिए इतना लोग माल खरीद रहे हैं कूड़ा फसला खरीद रहे हैं घर भर रहे हैं तो सब महामूर्खता है लो रहे हैं बहुत अधिक अब तो हर साल कोई ना कोई टीवी वी लेके आना है दिवाली में कोई वो लेके आना है कोई वो लेके आना है खूब अच्छा से यज्ञ का सामान ले आओ यज्ञ करना लो नहीं वो नहीं करना है सगुन मानते हैं पटाखा चलाना सगुन है ये लगाना शगुन है थोड़ा तो करना चाहिए शगुन नहीं ऐसा अच्छा कुछ होता है शगुन तो शुभ गा शुभ गुण होते हैं यज्ञ करना आज की फसल को शगुन बोलते हैं नहीं हो गया। नहीं उनके उनके शब्द में उनके में सगुन होता है ये अलग अलग सगुण है सदगुण सदगुण है। है। को सगुण कह दिया छोटा बना दिया सगुण क्या है किसी कार्य को उत्तमता से करना मंगलाचरण है दो मंगलाचरण अब यजे करना मंगलाचरण है शुभ कर्म है ध्यान लगाना पढ़ना विचार करना तो बहुत पर्वों का विकृति हो गई बहुत अधिक विकार बहुत सृष्टि का संतुलन पैदा कितना देखो सबके जो दोहन और रहा सृष्टि का तो इतना ही कर दे, एक एक तो और कर दे आपको और काम करने रहे हैं